पूर्णमद पूर्णमदर्णा पूर्णमचते पूर्ण पूर्णमादायूमेवशिष्य शाति शांद शाति ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायण सूत्रषको वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्यौमद्यािणाम मूर्त नमुन श्रुति प्रस्थान ही मुख्य है श्रुति प्रस्थान प्रस्थीयते तीन श्रुति प्रस्थान श्रुति प्रस्थान दर्शन प्रस्थान उसमें से उपनिषदों को हम लोग श्रुति श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत लेते हैं उसे सबसे पहला मुक्ति को उपनिषद के अनुसार मध्यमाधिकारी को दस उपनिषदों का पाठ का वर्णन मुक्ति मुक्तिगोपनिषद में का है भगवान राम हनुमान जी को समझा रहे मुक्ति को पिषद में वे मांडुक्यम एकम एवं केवलमुक्षणाम विमुक्त के मुक्ति के लिए अकेला मांडव्य उपनिषद का उत्कृष्ट अधिकारियों के, लिए, के लिए, आधम, लिए एक मांडव्य उपनिषद मध्यमाधिकारियों के लिए दस उपनिषद और अधम यानि निकृष्ट अधिकारियों के लिए इकतीस वर्णन किया वहां पर वहा भाष्यकार यहाँ दस उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे हैं ताकि समस्त मध्यम और उत्तम अधिकारियों का भी काम ऐसे हो जाएगा और सर्वप्रथमोपनिषद उनमें ईशावास्य उपनिषद इस मंत्र का आरंभिक शब्द ईशा है उसी से संबंध उपनिषद का नाम रख दिया गया ईशावास्यम ईशावास्य उपनिषद और यह ईशावासीय परिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता भाग का अंतर्गत मंत्र में 40वां अध्याय मंत्र भाग ब्राह्मण भाग दो भाग होते हैं मंत्र भाग का यह चालीसवां और इसी का व्याख्यान रूपा ब्राह्मण भाग में जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्य को पिषद तो शुक्ल जो है 40वां अध्याय रूपये है उसमें भी दो शाखाए काणव शाखा कान्व और माध्यम शाखा भाष्यकर शाखा के अनुसार व्याख्या करेंगे और माध्यम शाखा के बारे में संकेत कर देते हैं पाठ देखता यद्यपि उन परिशोधों के बारे में कहा गया संवण कुरिया श्रवण कुरिया लेकर के ही श्रवण करनी चाहिए हवन कवे विना श्रवण नहीं करना चाहिए श्रवण कुरिया ऐसा कहा गया श्रुति है विधान कर तो इसलिए यहाँ बैठे हुए कोई अधिकारी है क्या इसलिए वर्जन हुआ है तुम्हारा हुआ नहीं हुआ वर्जन? नहीं हुआ है तो कोई है नहीं किसी का भी यहाँ पर शायद जो है सब ब्रह्मचारी लोग ही एक तरफ तो इसीलिए अधिकार तो तो है नहीं सुनने का फिर भी सुना जाए नहीं तो आने के लिए तो फिर संन्यास जरूरी है ना वहां पर जो मुख्यास लेगा तो क्यों एक और बन के रहेगा विविधिशु संयासी पर सन्यास मतलब नहीं सन्यासी सन्यासी बनो बन विविधि वहां पर ब्राह्मण विदिशंती विदिशा के आने आती बराबर हो भिक्षण चरंती कर दिया में आ जाता है अतव श्रवण करता है गुरुमुख में तो उसे ज्यादा लाभ होता है फिर परंपराएं इस कलयुग में तो सभी श्रवण करते हैं गृहस्थी भी श्रवण कर लेता है सन्यासी क्या ब्रह्मचारी तो आप लोग तो फिर भी ठीक है गृहस्थी तो है नहीं निश्चित ब्रह्मचारी है या साधारण ब्रह्मचारी है तो वो भी ठीक है इस भाव से जो है पढ़ लेते हैं लोग तो शुक्ल मंत्र भाग के ईशावासी परिषद का कांड शाखा और माध्यमिक में अंतर क्या है थोड़ा उसको भी थोड़ा समझ लो माध्यमी शाखा में पूरा अठारह मंत्र ज्ञान पर ले लिया गया और काम शाखा में दो भागों में समझनी पड़ती पहला आठ मंत्र एक से आठ तक ज्ञान निष्ठा और नौ से सत्रह तक कर्म निष्ठा और अठारहवे में पुनः ज्ञान कथन हुआ ये प्रक्रिया मानते और पाठक्रम में इसने क्या कर दिया माध्यम वालों ने पूरा ज्ञान पर्क बताने के लिए पाठक्रम में ही व्यक्त मंत्र है। ये मंत्रों के क्रम बदलने से वो पूरा एक ही ज्ञान बन गया शाखा। और यह जिस प्रकार के पाठ्यक्रम है काणव शाखा उसके अनुसार दो भागों में हो गया पहला आठ मंत्र मुख्य रूप न ज्ञान है और अंत्य आपा नौ से सत्रह वाले जो आठ मंत्र है वो जो है आपका कर्म प्रदान हो गया अंतिम मंत्र को ज्ञान प्रदान कर दिया कि ओम खम ब्रम्ह है ना अंतिम मंत्र वहां इस परिषद का मंगलाचरण शांति मंत्र है वो यह है ओम पूर्ण मदा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णा पूर्णमे वशिष्यत ओम शांति शांति शांति ओम को सबसे पहले हर एक जगह बोला जाता है कि प्रणव स्वर्व वेदेश भगवान कहते गीता में सकल वेदों में व्यक्ति स्वरूप में हो प्रणव रूप में और प्रणव मंगलवाचक ओंकारस्त मनुस्मृति ने भी कहा अतिव जो है उसको सबसे पहले उच्चारण होता है पूर्णम अध तत्पद लक्ष्यार्थूता ब्रम अध आकाशोद व्यापी है अपरिचिन्न और पूर्णम इदम तम पद लक्ष्यार्थ जीव रूपा ब्रह्म है यह भी पूर्ण है अर्थात यह भी स्वपाधि रही तो परिच्छि नहीं है अपरिछिन्न नहीं है आकाशव यह भी व्यापी है पूर्ण मदा पूर्णम इदम तत् पूर्ण है पर तम है पर तम भी पूर्ण है तब तम दोनों पूर्ण है ये दोनों ही पूर्ण है वृद्ध वस्तु परिच्छेद परिच्छेद पूर्णमाधा ही बोलते आधा और इधम करके भेद भी कर रहे हो और कहते दोनों पूर्ण भी है कहते बात ऐसा है कारण है कि पूर्णात पूर्णम उद्क्षित जो जीव रूप आप देख रहे हो वह पूर्ण भी उस तत् पूर्ण गई ही उपाधि कल्पना के कारण से उत्पन्न का प्रतीत होता है पूर्णाद ब्रमण पूर्णमेव जीव जीवस्वरूपम उदच्यत उदृच्य तो उदयती पूर्ण से परिणाम असंभव है ना कि पूर्ण का परिणाम तो है नहीं उत्पन्न क्या होगा फिर उपाधि का उत्पत्ति जीव्य उत्पत्ति हुआ उपाधि का उत्पन्न होने से वहां प्रतिम पड़ गया या कद तो अविच्छिन्न हो गया परिचिनता आ गई यही उसकी उत्पत्ति है इसे स्वतः पूर्ण ब्रम का कभी उत्पत्ति हो नहीं सकती औपाधिक तदेव तथ्यम रूपम ये ती औधिकों का वास्तविक स्वरूप क्या है पूर्ण ही है इसलिए उपाधि के कारण से उदेति का दिया गया उदच्यते ये जो कहा उपाधियों की उत्पत्ति को लेकर कहा वास्तविक उत्पत्ति नहीं हो सकती जैसे महा आकाश से कोई घटाकाश उत्पन्न हो गया कह रहे दे महाकाश से घटाकाश उत्पन्न हो गया घटाकाश उत्पत्ति क्या है घटोत्पत्ति होने से घटाकाश उत्पत्ति उसके अलावा कुछ है नहीं वहा कोई घटाकाश नाम का नवीनतम कार्य उत्पन्न हो नहीं रहा है उपाधि की उत्पत्ति को लेकर व्यवहार हो जाता है घटाकाश उत्पन्न हो गया उसी प्रकार यहाँ पर भी समझा जीव का स्वरूप पूर्ण है फिर वो अनुभव में क्यों नहीं आता पूर्णस्य से पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्य पूर्ण से पूर्णम स्वरूपम पूर्ण का जो अपना पूर्ण स्वरूप है उसको आदाय तन मात्र आदया अर्थात उपाधि अंशम अपहाय त्याग उपाधि अंश को त्याग करके जब यह जीव पूर्ण जीव अपने पूर्णत्व को ग्रहण कर लेता है उपाध्याश को त्याग देता है तब क्या रह जाता है जीव पूर्ण में यह जीव पूर्ण ही रह जाता है जैसे घटाकाश अपने आकाश सामान्य रूप को ले लेवे और घटरू उपाधि रूप को त्याग देता है तो क्या शेष रह जाता है वहाँ आकाश ही रह गया व पूर्ण घटना घटाकाश नाम विशिष्ट नहीं रह जाता तद्वत यहाँ पर भी पूर्ण ही अवशेष रह जाता है ऐसे घटरू उपाय के कारण से आकाशी परिचिन के समान प्रतीत हो रहा था इसलिए उपाधि के समान पूर्ण जीव भी अज्ञानी परिचिन के समान दिखाई दे रहा था किंतु जब आप उपाय को त्याग देता है उसे पृथक हो जाता है स्वरूप को ग्रहण करने लगता है तब वह भी अपरिछिन्न पूर्ण रूप में स्थित हो जाता है ओम शांति शांति शांति जो तीन बार कहा जाता है तीन बार जो कथन है वो इसलिए कथन किया है ताकि जो है आ, मंगल का विस्तार भी हो और त्रिविध जो शांत जो ताप है त्रिवेद जो ताप है आध्यात्मिक आज देविका और आज, देव आज भौतिक इन तापों को शमन करने के लिए तीन बार शांति बोला गया है उपनिषद उपमन समीप निमन सदम नाश गति और अवसाधन इसके आधार पर एकदे गुरु के समीप जाकर नितान्त श्रद्धा से युक्त होकर जो श्रवण करता है उसकी अविद्या क्षीण होती है ढीली पड़ जाती है अविद्या में गति की प्राप्ति पूर्वक अंत तो ज्ञान का नाश हो जाता है अवसादन हो जाता है इसीलिए इसका नाम उपनिषद हो गया और व्यवहार जो है ब्रह्मज्ञान का नाम इसलिए क्या उपनिषद है, है। वह ब्रह्म ज्ञान को प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को भी हम उपनिषद कह देते दे। और लोग इसे कहते मैं उपनिषद पढ़ता हूँ ऐसा कहने लगता इसके लिए अवतरणिका का भाष्यकार दे रहे देखिए कर्मसु आदेव मंत्रा कर्म आत्मनो याथात्म्य प्रकाशक या कोई शंका करता है सबसे पहले बीमांसक अच्छा महाराज उपरिषदों पर व्याख्या करने कोई जरूरत नहीं और उसे मंत्र भाग के उपनिषद पर तो जरूरत ही नहीं क्योंकि तो मंत्र ही है तो और मंत्रों को तो जपा के काम आता है कर्मकांड के शेष रूपेण मंत्रों का प्रयोग सकता है इसे इनकी व्याख्या करने कोई जरूरत नहीं है ऐसा पूर्व खड़ा होता कर्मसु कर्म सुनियुक्ता पूर्वक्ष कहेगा तो भाषण कहेंगे अविनियुक्ता पूर्वक्षता है मंत्र कर्म मंत्र क्या है कर्मशेष ईशाधि मंत्र मंत्र कांड से प्रपक्ष में क्या लेना ईशाधि मंत्र कर्मशेषाह मंत्रता ऊर्जा ऐसा अनुमान कर दिया उस में इत्यादि जो मंत्र है ये कहते हैं एक कर्मशेष है कर्मकांड में इसको ले जाना चाहिए अब इसकी व्याख्या करने कोई जरूरत नहीं जैसे कर्मकांड के मंत्रों के व्याख्यान करते हैं क्या आप नहीं तो इसे इन मंत्रों की व्याख्यान करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी कर्मकांड का विशेष है की मंत्र, मंत्र है मंत्रत्व के साधन सदा है इत्यादि मंत्र होते हैं इस अनुमान के आधार पर पूर्व पक्ष कहता है इनकी व्याख्यान करने के लिए आप भाषा जी लिखने की कोई जरूरत नहीं है तब सिद्धांति आरम्भ करता है नहीं नहीं भाई ये जो मंत्र ईशावास्यादि मंत्र कर्मो में इनका विनियोग नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी कर्म में इनका विनियोग करने के लिए आपके पास छह प्रमाण विनियोग विधि का जो है छह प्रमाण होता है श्रुदिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन छह प्रमाणों के माध्यम से विनियोग करती हो अब बताओ इन ईशादी मंत्रों को कौन सी प्रमाण से विनियोग करोगे छह में से कोई प्रमाण से तुम नहीं कर सकते साबित करना चाहते इसे पहले आप प्रतिज्ञा करते उन्होंने कहा मंत्र कर्मशेषा और मंत्रा विशेषा न भवनती हमारे तो क्या है वो कहता दे मंत्र दिया। मंत्री हम विशेष हेतु देते हैं। हम कहते चाहे हेतु है आत्मकता आत्मा की यथाथ स्वर्ग प्रकाशन करने वाले होने से यन्ने तन्न में था इत्यादि मंत्र उसको वेदगंठ दृष्टान्त बना देंगे जो आत्मा के प्रकाशित मंत्र नहीं होता जो आत्मा के यथार्थ का प्रकाशित नहीं होता वो कर्म अशेष नहीं होता अर्थात कर्म शेष ही होता है मंत्रा कर्म अशेषा ईशादी मंत्र कर्म अशेषा आदि प्रकाश यं तुम्हें था ई मंत्र पत्ता ऐसे कर। वो विषय तो ऐसे में पहले अपनी प्रतिज्ञावाद प्रतिपक्ष अनुमान खड़ा कहते हैं हा? अपने सत्प्रक्ष अनुमान को दिखा रहे मंत्र कर्मसु अवियुक्ता ईशे इत्यादि मंत्र ईशावासम इत्यादि ईशावासम इत्यादि मंत्र कर्मसु ये कर। हो गया पक्ष और शास्त्र हे तो क्या है तेम अकर्म शेष से आत्मन क्योंकि हे जो मंत्र क्या करें जब कर्म का शेष नहीं है ऐसे कौन वस्तु तो? आत्मा उस आत्मा का यथार्थ सुख प्रकाशन करने में इनके लगे हुए हैं मंत्र है कर्म का जो शेष नहीं है ऐसे आत्मा का यथार्थ सुख प्रकाशन करने वाले मंत्रों ने दे दिया और उसने का मूल आधार ने बता दिया क्रियाार्थ नर्थ मत इसलिए उपनिषद मंत्रों को भी क्रिया पर ले जाना चाहिए किसी ने किसी कर दो अरे भाई किसी यहां कोई काम नहीं किया जाता? अन्य मंत्रों को बोल भाई विषेदी है ना छेदन करने का लागू कोई कोई होता है मंत्र। इन मंत्रों को बोल कि कौन से क्रिया करूंगा सर्वम पाठ कर क्या काम करूंगा कोई कारम का तो विधान नहीं कहीं विधान आपत्ति नहीं तो जब करने काम मालू ना इसका जाप करने से ही कर्म का फल बढ़ जाएगा कर्म कांड करके खाली टाइम क्या करना इन मंत्रों का जाप कर। जब करने पाठ करव बढ़ेगा कर्म विशिष्ट हो जाएगा जब उप, उपासना विशिष्ट कर्म है कर्म से अतिरिक्त हो गया कर्म का बलक हो जाएगा ऐसा पूर्व आशय है किसी ने किसी क्रिया में इन मंत्रों का विनियोग कर सकते हैं यानी प्रकार है ना पे ये तो क्या प्रतिज्ञा हो रही है अभी तो तब सिद्धांति कहता है कि नहीं नहीं ये सब मंत्रों को आप कर्मशेष नहीं कर सकते किंतु कर्मशेष का भी शेष नहीं किंतु कर्म आशीष का कि शेष हो रहा है कर्म आशीष कौन आपका बाकी सारी चीजें कर्मांग में आ गया कर्मांग कोटि में आप मन बुद्धि सब कर्म के अंदर आ गया मन स्वच्छ होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए नहीं तो कर्मकांड कैसे करोगे मन हड़बड़ा जाए तो पूजा के मंत्र से हड़बड़ा जाता है ना मन घबरा जाता है सर कर्म खराब हो जाता है मन का स्वस्थ होना बुद्धि का स्वस्थ होना धैर्य आराम से स्वस्थ चित्तल और भगवान का ध्यान करके करना इसे कर्ण बाह इंद्रिया कर्म इंद्र सारे इंद्रिया अंगों के कर्म का ये आत्मा कर्मांग नहीं है इसे कर्म शेष का मंत्र नहीं रहा यह कर्म अशेष होता आत्मा के अथार प्रकाश के मंत्र है ये कहते हैं तो इन्होंने इस प्रकार सत्मान बना दिए और कथ या था आत्म न शुद्धत्व पाप विधत्व एक नित्यत्व शरीरत्व स्वर्गदत्व वक्षमाण आत्मा के यथर्थ स्वरूप क्या है ये इसी ईशावास्य प्रसन्न की आठवें मंत्र में बताने वाले आठवें मंत्र में बताने वाले हैं क्या कहेंगे शुद्धत्तम पाप कहेंगे ना वहां पर वो मंत्र आने वाला है सपर्यगात इत्यादि शिश्रु होगा आठवा मंत्र सपर्यगात छुक्रमणमस्ना विरग्धाप विदीर मनीषी स्वयं या था तु अर्थाव शाश्वती इस मंत्र में सारे विषय देख चुके हैं आत्मा के लक्षण शौद संभव नहीं है लिंगादि भी संभव नहीं है अतः कर्म शेष आत्मा के प्रकाशित हैं इतराय है बल्कि ये कर्म विशेष इसलिए कर्म के कर। विरुद्ध का बातों को प्रकाशन करने वाला है याथात्म्य आत्मन शुद्धत्व अद्धत्व एक हाँ? और क्या है नि्यवरत्व सर्वतत्वादि भवति शुद्धो स्वभावत न आगंत के पापन विद्य अद आगंतु प्राप्त सम्मद्री इसलिए मैं अपब्ध एकत्व एकत्व क्या है? आदि के कारण से भी अनेकत्व वाले भान हो इन वास्तव में शरीर आदि रही तो एक हुँ। अनेक हो ही नहीं सर्वत्र एक अर्थ आशा शरीर क्यों क्योंकि मैं शरीर वाला नहीं हूं एक हो अतिव नित्य हो क्योंकि शरीर के साथ ही मेरा कोई समुद्र नहीं है सर्वगत और आकाश के समान में स्वर्वगत्वी हूं इसलिए कटाक्षण नर्म नक्षित है इसलिए जो है किसी भी निमित्त से कटाक्ष बने किसी भी निमित्त से बहाने नहीं निष्पातक अनादरणी प्रायश्चित पश्य पातक नहीं है वो अनादर पूर्वक भी प्रायश्चित थे कर्मों को कभी देखता नहीं करता नहीं प्रत्यक्ष में विधि भाव कटाक्ष बने परंपरा किसी निमित्त से भी वो स्वीकार नहीं करता तमणा विरुद्धे युक्त एवं कर्मसुविय उल्टा एताश कर्म के जो मंत्र है ये कर्म के साथ विरोध करते हैं कर्म के साथ इनका विरोध हो जाता है अतव किंतु आपात प्रतिपत्तिर एता निरुनिधि अब किसी बहाने से हमने ब्रह्म का बार में श्रवण भी कर ली, आपात प्रथम श्रवण के बाद में ही आपको कर्म से वैराग्य हो जाए। प्रथम तो बार तो श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को हो, इच्छा होगी मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊं मुक्त हो जाओ और लफड़े में ना पडूं। आपात श्रवण से भी जब यह हो सकता है ये तार में पहुंचगी तो सवाल ही नहीं उठता है अत इन मंत्रों का कर्म विनियोग नहीं हो सकता है। कर्मणा विुद्धित युक्त कर्म संयोग विनियोगा इसलिए युक्त ही है कि इन मंत्रों का कर्म में विनियोग न करना नहीं एवं लक्षण मात्म यातात्म उत्पाद्यम विकार्यम माप्यम संस्कार्यम कर्तृभ रूपम व ये न कर्म शेषता जो भी कर्म का शेष होता है वो यही चार कोटि के अंदर आता है या तो उत्पाद्य होगा या विकारी होगा या संस्कारी होगा या कर्त्र कर्तभुक्त रूपा होगा या आप्य होगा चार में से कोई न कोई होनी चाहिए या कर्तभुक्त रूपा आध्यात्नी चाहिए पांच क्या लोग छठा तो है नहीं कर्मशेष यही पांच जैसे उत्पाद्य में दृष्टान्त ले हैं आप पूर्व आशादी पुराण आशादी उत्पाद्य इसलिए कर्मशेष हो जाता है विकारियों में सोम रस आदि कूट काट के रस निकालते हो, सोम आदि ये भी कर्मशेष हो जाते हैं आप्य में जैसे मंत्रालि क्षेत्र इत्यादि तो मंत्र प्राप्ति है तो वो जो है आपका जो क्या हो जाता है कर्मशेष हो जाता है और से संस्कार्य आदि है ये भी कर्मशेष हो जाता है और कर्तव्य तो तो के बिना कर्म का प्रवृत्ति नहीं होता जिसके लिए कर्तृत्व तो नहीं अपना अधिकारत्व मानता नहीं वो क्यों प्रवृत्त होगा इसे कर्तभक्त भी काम बन गया ये लेकिन जो आत्मा की याथात्म को जागरूक है जो स्वरूप है आ, नहीं एवं लक्षण आत्मा के यथार्थ इस प्रकार का जो लक्षण है उसको आप उत्पाद विकार्य आपके संस्कार कर्तभुक्त रूपों में किसी में भी आप ले नहीं सकते जिसके आकर आप इसको कर्मशेष कर सके इनमें से किसी भी रूप का वो नहीं है अतएव कर्मशेष भी नहीं हो ये आत्मा कर्मशेषन अनुभवी आत्मा जो है कर्मशेष नहीं हो सकता क्यों विकार भाविकारी भी नहीं है आप संस्कार भी नहीं है कि नहीं उत्पाद भी नहीं कर्तृत्व रूप भी नहीं, नहीं। विकार्याध्य भाव उत्पाद्यावात ऐसा तन्या में था आकाश जो काल आदि भी कर्मशेष हो गया अमुक काल में करना अमुक देश में करना अमुक आकाश में कर्ण कहीं आया आकाश कहीं भी कर्मशेष का विधान काल विधान हो गया दिशा भी विधान हो गया द्रव्य विधान हो गया सारी चीजें विधान है कर्मशेष हो जाते हैं आकाश का विकर्मशेष भी कर्मशेष्ट बना आकाश ये कह दिया हाँ। इसलिए एवं लक्षणम याथार्थ्यम आत्मन उत्पतिमाप्य संस्करण रूप न अतव न सोक्तृप ऐसा नहीं हो जाएगा ना न मम इधम समीहित साधन ततो मया कर्तमिति अहंकारा अहंकार को लेकर के अहंकारा में प्रसार कर्तवन वैश्विक अहंकार पूर्व की कर्तत्व अहंकार की तो कर्तृत्व ही नहीं सकता इतना ही नहीं यहाँ पर आप देखेंगे ना वो सारी चीजें भी दिखा रहे हैं देखो सर्वासाम फिर भी ठीक है कोई कर्म से सुना भी हो लेकिन तो जब उपयोगी जब रूपी कर्म काम कांड में इसका की ना हो। तो कर्म कांड का अंग पूछना जपात्मक उपासना में घुसा दे कहते नहीं, नहीं। सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म निरूपण नहीं, नहीं वो पक्ष के कोई प्रयोजन की आकांक्षा नहीं है वहां पर यदि वो कोई प्रयोजन ना होता है फलवान फल बाकी के सनिधि में पटित जो अफल वाले हो ना तभी कर्मकांड कांड बना देते फलवान के अंग बना देते हम अफल वाले को फलवाला बाकी वाक्य के अंगम बना देते खुद के भी तो फल बताए गए मोक्ष का फल इसलिए दूसरे यदि फलवान होते तो फलवान कर्म कांड है वहां पर छठ प्रमाण जो वेदांत तो तात्पर्य निर्णय करने वाले वाक्यर्थ तो तात्पर्य निर्णय करने के लिए षडंग है सत जो है प्रमाण है वो यहाँ पर घट रहा है अतिव इस उपरिषद को आप किसी भी बहाने से कर्मशेष नहीं बना सकते जब आदि के माध्यम से भी आप इसको कर्मकांड कांड शेष नहीं बना सकते प्रमाण से दर्शना सकल उपरिषदों का और स्मृतिया वेतन संबंधी सारे की सारी, -सारी गीता भी ले, ले आगे वकी में आत्म याथात्म के, के द्वारा इनका सामर्थ्य क्षय हो चुका है अति किसी कर्मादि का शेष जब आदि के माध्यम से भी इनको नहीं जोड़ सकते गीता नाम मोक्ष धर्म नाम च एवं पर जो भगवत गीता है मोक्ष धर्म स्मृतियां है जितनी भी मोक्ष धर्म परक जितनी भी स्मृतियां है स्मृति के अंश तो पूरा मनुस्मृति मोक्ष धर्म नहीं है ये सब एक अध्याय सन्यासियों को लेकर वर्णन किया और मोक्ष धर्म की चर्चा की आठवा अध्याय मेरे ख्याल से है वो सारा मोक्ष धर्म परक विचार है उसको भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं गीता आनाम इस भोजन प्रकृति गीता आदि अनेको स्मृतियां यहाँ तो पूर्णतया ही वो मुख्य धर्म या आंशिक रूप में हैं उन सारी चीजों को ले लेना वह छे क्या है यहाँ पर उनको देखो टीका में दिखाया नियम है अनन लब शब्द का अर्थ वही लेनी है हमें जो दूसरे प्रमाणों परमाणु न हो और जो दूसरे परमाणु लब्ध होगा उस अर्थ उस को उसार्थ करना अनुवाद होता है अपूर्वाथ नहीं होता हो क्या हो जाएगा वो अनुवाद है अप्रमाण है अपूर्वात प्रमाण होता है ईशावादी उपसंहाराद उपस उपक्रम क्या उपसंवार। उपक्रम का हो ईशावासम आठवा मंत्र बने उपक्रम करके उन्हें बताए ना उपक्रम उपसमारे ना आठ मंत्र में इस समय बता रहे देखो आठ ही मंत्र शाखा का में उपक्रम से हो गया ज्ञान प्रकरण था फिर बीच में जो अनेजनो तदंतर इत्यादि क्या है अभ्यास नदिगे दूरे इत्यादि जो है ना वो अभ्यास है वो है अभ्यास नएकदेवाप्रबंध ये जो है अपूर्वता का कथन करता है तथा को शोक ये जो है अनु इत्यादि मंत्र फलवात्ता का संकर्तन कथन कर रहा है ये कर्म का करण नाम तेलो का इत्यादि का द्वारा निंदा पूर्वक यह ज्ञान की स्तुति भी देखने को मिलता है अर्थवाद देखने को मिल रहा है तस्वीर मातृश्वाद धाति ये युक्ति यदि विधान का पूरे क्षय का विधान हो गया है न उपक्रम सम्मान एक हो गया अभ्यास दो अपूर्वता तीन फलवत्ता चार और अर्थवाद पांच और आपका युक्ति तार्क दिया युक्ति से नीचे दे भी रहे हृण्य गर्भादेपी नियत प्रवृत्ति अन्य अनुपत्ति रूपा युक्ति यही अनुमान महाप्र करना है क्या अनुमान करना है मातृश्वादी फल प्रदान सामर्थ्य मातृस्वादियों जो फल प्रदान का सामर्थ्य आया है वो अन्याधीनम ब्रम के अधीन है अन्य कौन है उसके अधीन क्यों ये मातृश्विवादी कैसे हैं उत्पत्ति मतवती फल जातवाद उत्पत्ति मान होता हुआ फलदान देने वाले होने से वो स्वतंत्र नहीं अन्य अधीन है असम दादियों अपने जैसे ही जैसे हम लोग मान वाले होते हुए किसी न फल देने के सामर्थ्य वाले तो है हम लोग भी दूसरे से कुछ, कुछ फल दे रहे हैं जो जैसा काम हम करता है तंखा उंगा दे दिया ये दिदे, वो दिदे करते हैं ना इस इसरा समाज आज दृष्टान जो उत्पत्तिमान होता हुआ फल देता है वो निश्चित रूप अन्य करके फल देता है जिसमें मातृश्वि आदि भी उत्पत्तिमान फलदाता है अतिविधि भी, भी अन्य अधिन है वो अन्य है वही ब्रह्म है ये युक्ति है यार उनमें जब भगवान खुद भी कहते ये सब देवताओं के द्वारा मैं ही बल देता हूँ गीता जीता ये सारी चीजें हैं और इसी प्रकार से अन्य अन्यो में उपक्रम उपसंहार एकरूपता अपूर्व अभ्यास फलवत्ता अर्थवाद युक्ति उपादक उपपत्ति जिसका उपपत्ति का देवा ये शट तात्पर्य लिंगों के द्वारा विकल्प और समुच्चय के द्वारा इन सारे चीजों को विस्तार रूप में अन्य ग्रंथों जो चर्चित है उनको ग्रहण करनी चाहिए शक्तल उपनिषद में प्रत्यक्ष कह सकता है महाराज फिर भी प्रमाण दो वो भी तो कर्मकांड ये भी श्रुदीय दोनों प्रामाणिक है और दोनों का विरुद्ध है एक ही प्रमाण हो पाएगा गुरुद्ध जब होता है तो एक ही को प्रमाण मानना पड़ेगा ना दोनों को प्रमाण कैसे मानोगे कहते नहीं दोनों अपने अपने जगह अवस्था एक वस्तु एक के लिए प्रमाणिक जॉब है दूसरी अवस्था में वही चीज उसके लिए अप्रमाणिक हो जाता है इस संसार को देखने को मिला जैसे माइंसा सर्वा है भूतान इसको मानने वाले को शेनिया क्या है अप्रामिक और जब राग द्वेषत्र को मारना चाह रहा है उसके लिए क्या है प्रमाणिक है राग द्वेश संपन्न शत्रु मारने की इच्छा रखने वाले को शेन मंत्र प्रामाणिक हो गया और राग द्वेष वाला व्यक्ति द्वेश भूतानी मान के चलने वाले को शेनयाग अब प्रमाणिक हो गया कि नहीं होगा तो दोनों शुरू ही परस विरुद्ध एक हिंसा करो बोल रहा है मत करो बोल रहा है हिंसा पर परक और अहिंसा परक ये दो बार परस विरुद्ध है फिर दोनों ही अपने स्थल पर प्रमाणिक पर कर्मकांड भी है यावत काला ज्ञान है तात्कालिक काल स्वर्ग की इच्छा को है तो कर्मकांड प्रामाणिक है जैसे ब्रह्म ज्ञान में आगे परोक्ष हो जाए परोक्ष ज्ञान आ जाए तो अगला कर्मकांड अप्रामाणिक हो जाएगा आपकी अवस्था पर निर्भर है जैसे व्यक्ति का रागद्वेशगद्वेश रहतावस्था में युक्त अवस्था में हिंसावादी प्रमाणिक हो गया और रागद्वेश रहता अवस्था में अहिंसा के प्रमाणिक हो गया इधर से ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान अवस्था हमें कर्मकांड प्रमाणिक हो जाएगा और ब्रह्म का ज्ञान रहा है नहीं परोक्ष कुछ भी नहीं परोक्ष गया मैं ब्राह्मण मैं क्षेत्र वाय इत्यादि अंकर लेके चल रहा है उसके लिए कर्मकांड क्या हो जाएगा प्रामाणिक आते वह कोई भी भाव व्यर्थ नहीं होता बोलो ऐसे वर्ष वृद्ध नहीं वो आने पर भी कोई भी व्यर्थ नहीं अपने अपने चर सभी बनते ये आप चेर तस्मात मूल भाषा से लेकर तस्मात आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धित तत्वादि च उपादा लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विता इसलिए जो आत्मा में जो व्यक्ति अनेकत्व को मान रहा है एकत्व नहीं माना है ना एक और जो एक नहीं देख रहा है अनेकत्व देख रहा है कुछ शोक मोह रहेगा एकत्र तो दर्शन करने वाले को शोक मोह नहीं तो अनिकत दर्शन वाले में शोक मोरेगा रहेगा और आत्मा के अनिक्व देख रहा है इस दर्शन क्या आ जाएगा के कारण करतृत्व तो आ गया अशुद्धत्व तो आ गया पाप विधत्व तो आ गया इन सबको लेख करके क्या है ये लोक बुद्धि सिद्धम सारी दुनिया में प्रसिद्ध इसी को अनुवाद करके कर्मकांड का लोक प्रसिद्ध, अज्ञान से निरूपित जो ये सारी चीजें कर्तृत्व वक्तृत्व शुद्धत्वत्व आदि को स्वीकार करने वाले के लिए कर्मकांड करना और ये शास्त्री बुद्धि वाला हो गया लोक बुद्धि वाला नहीं है लोक बुद्धि वाला नहीं रह गया ताम्र बुद्धि नहीं रह गई शास्त्रों के कारण विवेक विज्ञान पैदा हो गया वैराग्य पैदा हो गया और परोक्ष को पाने की ठहरा है तो उस व्यक्ति के लिए कर्मकांड क्या हो जाएगा इसलिए कोई बात गलत नहीं है सिद्ध करना चाह रहे या कर्मकांड जरूर सर्वभूता शास्त्रार्थ निश्चयवत जिसने का अर्थ को निश्चय कर लिया उसके लिए सेनाधि विधि अप्रामाण्य तीव्र क्रोध आक्रांत अंत प्रवृत्य शेना प्राण्य क्रोधिवाला है उसके लिए हो जाएंगे तथा इसी प्रकार से मिथ्यातु कर्म कर्म विधि मिथ्यात्र दर्शिको प्राण होगा तरीत्मिका यो कर्नफल दृष्टि ब्रह्मवर्चसा दिनाद स्वर्ग दिनाजो व्यक्ति फल, कर्म फल के द्वारा अर्थी हो गया दृष्टि फल दृष्ट फल को, को करके, जो कर्म फल के अर्थी हो जाता है और जो व्यक्ति अपने आप को विजाती रह न का अंधिकार प्रयोजित धर्मवान यह मान रहा है मैं ब्राह्मण क्षेत्र विश्व एक हूं मैं आहित आग्नि हूं और मेरे अंदर कर्मकांड के अनधिकारी का जो लक्षण है क्या काड़ा हो जाना कुबड़ा हो जाना लंगड़ा हो जाना अंधा हो जाना गुंगा होना बहरा होना इत्यादि क्या है ये सब लोग कर्मकांड के अधिकारी नहीं वो अधिक अधि, अधि, अनधिकार का जो प्रोजेक्ट धर्म है वो मेरे बात नहीं है ऐसा जो निश्चय कर लिया वही व्यक्ति कर्मकांड अधिकारी का जो कंडीशन है एक तो अनधिकारी लक्षण मुझ में नहीं है अधिकारी का पूरा लक्षण है ये निर्णय ले लिया और दूसरा दृष्ट बल को चाहने वाला दृष्टत्वल को चाहने वाला होते हुए अधिकारित्व तो को अपने अंदर स्वीकार करने वाला जो पुरुष है उसके लिए मन्यते यो सो अधिकृत कर्म सूति वही कर्मो में अधिकृत होता है यह बात पूर्वी मानसी के अधिकार अध्याय में पहले निर्णय कर चुके हैं अधिकार अधिकार विदो के अदो वद अत्ता अपना अधिकार कौन है छठा अध्याय में पूर्मीमांसा में विस्तृत रूप अनेकों अधिकरणों में चर्चा करके निर्णय दे दिया गया है अधिकार विदो वद इसलिए तस्मान तस्मा मंत्र आत्मनो या था प्रकाशन आत्म विषय स्वाभाविक अज्ञान शोक मोहाय संसार धर्म छिपी साधन आधिक विज्ञानम इसलिए यह जो आपका अठारह मंत्र सर्वमित्यादि ये जो मंत्र है आपका ये कर क्या रहे हैं ये मंत्र आत्म या आप इस जीव जो अपने आप को जो कर्म कांड के अधिकारी वगैरह मान रहा था इसको अपने आत्मा की यथार्थ स्वर्ग प्रकाशन के माध्यम से जो स्वाभाविक अज्ञान निवर्तन आत्मशिर् स्वाभाविक निवृत्त करते हुए ज्ञान काल में ही निवृत्त कर, कर देता है निवृत्त करते हुए शोक मोआल जो संसार धर्म का उसका विच्छेद कर देता है विच्छेद का विच्छित साधन कौन है आत्मविष्यम आत्म या था प्रकाश नहीं ना आत्मसम स्वाभाविकम ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तन करता हुआ शोक का साधन उसको ये उत्पादन मंत्र क्या कर रहे हैं उत्पन्न करते हैं ऐसा ज्ञान को इतम उक्त अधिकारी विधेयक संबंध प्रयोजनान मंत्र संक्षेप व्याख्या इसलिए पूर्वोक्त सिद्धांतारेण जो एक अज्ञान का निवृत्ति करके मोक्ष को स्वरूप का अनुभूति करने वाला वो इसका उपरिषदों का अधिकारी है। ज्ञान कामो अधिकारी। विषय कौन है यहाँ ब्रह्म अभिधेय एकत्व ब्रह्म और प्रयोजन क्या है मोक्ष सकल शोक का शोक महत्व विच्छेद अज्ञान की निवृत्ति यही आप फल है प्रयोजन है और संबंध यथा यथ आपको कल्पना कर पड़ेगी इनको इन प्रदर्शनों वाला इन मंत्रों को मैं संक्षेप तो संक्षिप्त में व्याख्यान करूंगा ऐसे बात करते, करते हैं अधिकार वाटिका में षष्ठे अध्याय ना इसमें मी मास के छठे अध्याय में स्थित कर दिया गया है नहीं नवत निष्क्रिय स्वतः दुख दुख असंसर्गीमानंद स्वभाव से भूत इस अर्थत्तम आकाश के समान व्यापक है शुद्ध है निष्क्रिय उसे स्वतः ही इच्छा कैसे हो सकती है हैं दुख के असंसर्गीय दुख का संबंध ही नहीं उसके अंदर जो परमान्व स्वभाव वाला है वो ऐसे आत्मा के अंदर इच्छा कैसे होगा सुखमय दुखमे माभूत इच्छा कैसे हो सकती है हो ही नहीं सकती ये आता नहीं हो सकता शरेंद्र सामर्थ्य में छर्थ हम शरेंद्र सामर्थ्य के आधार पर जो अपने आप समर्थ मानता है वो आत्मा में शरेंद्रिया तो अधिकारित्व का अभिमान है यह भी मिथ्या ज्ञान के बिना हो नहीं सकता यश आत्मया दत्त प्रकाश का मंत्र न परम विधि से था इसीलिए निष्कर्ष है जिसने आत्मा की यथाश प्रकाशक के मंत्र है अत जो मंत्र है ये कर्म शेष नहीं सकते किन्तु ये मंत्र करते क्या है किन्तु भाई ये मंत्र यथात तो प्रकाशन के द्वारा आत्मविशय तो जो स्वाभाविक निवृत्त करते हुए शोक मोहज़ संसार धर्म का विच्छेदन करने का साधन बोता आत्मज्ञान तो को तो ये मंत्र पैदा करते हैं ऐसा निश्चय लेना चाहिए मुक्ता अधिकारी इस प्रकार से निर्णय के आधार पर जो इस ब्रह्म ज्ञान अधिकारी है वही है जो ज्ञान का इच्छुक है जो स्वरूप ज्ञान का इच्छुक है जिज्ञास ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञास दर्शन प्रस्थान में सबसे ताला सूत्र अथात ब्रह्म जिज्ञासा कर दिया जो धर्म जिज्ञासा वाला अलग ब्रह्म जिज्ञासा वाला अलग जो ब्रह्म जिज्ञासा वाला है वही इन सब प्रषदों का अधिकारी है और इसके ग्रंथ का विषय कौन है ब्रह्म ही एक जीव ब्रह्म ब्रम जीव का जो यथार्थ रूपा ब्रह्म ही प्रतिपाद्यूता है और प्रतिपादी प्रतिपादक रूपा संबंध की परिकल्पना कर लेना और प्रयोजन भी का भी पूर्वाक्ष बता चुके हैं ज्ञान का निवृत्ति पूर्वक संसार का जो कुआ संसार धर्म का विच्छेद हो जाना और परमानंद स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करना ही मुख्य प्रयोजन है इन्हीं प्रयोजनों को जो है कथन करने के लिए इनसे समस्त मंत्रों का संक्षेपित व्याख्यान भगवान भाष्यकार आरंभ करते हैं